दोस्तों इंसान अपनी जिंदगी को अपने बिलीव्स के जरिए देखते हैं। ये बिलीव्स ही हैं जो बताते हैं तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। टोनी रोबिन्स कहता है, "बिलीव्स हैव द पावर टू क्रिएट एंड द पावर टू डिस्ट्रॉय"। लेकिन सबसे अजीब बात ये है, ज़्यादातर बिलीव्स चुने नहीं जाते, � और हम समझते हैं कि यही रियलिटी है। टॉनी एक मिसाल देता है। एलिफेंट जब छोटा होता है, तो उसके पैर में एक छोटी सी जंजीर बांध दी जाती है। वो तोड़ नहीं सकता, तो वो मान लेता है कि वो कभी तोड़ नहीं पाएगा। बड़ा होने के बाद भी जब उसके पास ताकत होती है, वो चैन नहीं तोड़ता, क और ये beliefs हमारे potential को छुपा कर रखती हैं। टोनी कहता है अगर तुम अपनी life change करना चाहते हो, तो पहले अपने beliefs system को reprogram करो। Beliefs, facts नहीं होते, वो सिल्फ perceptions होते हैं। और perception को बदला जा सकता है। एक powerful belief वो होता है, जो तुम्हें limit नहीं करता, बलके तुम्हें ये चैप्टर एक मिरर की तरह है, जो हमें दिखाता है कि हमारे अंदर कितनी फॉल्स स्टोरीज बैठी हैं, और जब हम उन्हें तोड़ते हैं, एक नई दुनिया सामने खुल जाती है। वो दुनिया जहां तुम्हें अपनी ताकत महसूस होती है, और हर फैलियर सिर्फ एक लेसन लगता है, एंड नहीं। दोस्तों, जब तक � उस दिन से beliefs नहीं, तुम अपनी destiny लिखने लगते हो, और अब अब सोच बदलने वाली है। अगला chapter बताएगा कि कैसे हम अपने state, यानी अपने emotions और body के जरिए अपनी power activate कर सकते हैं।